दो तीन गंभीर बातें कहने आपसे आया हूं और चाहता हूं कि कुछ आपसे कह सकू और अगर आप चाहें तो मुझसे कुछ पूछ सकें मेरे व्याख्यान के बाद अगर आपको लगे तो आप सवाल जरूर पूछिएगा जिस विषय पर मैं व्याख्यान देने वाला हूं वो विषय आज हमारे देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण है इसलिए अगर आप उसमें कुछ सवाल करेंगे तुम तो मुझे बहुत खुशी होगी आजादी के पचास साल हो गए हैं ऐसा भारत सरकार कहती उन्नीस में हम आजाद हुए थे अंग्रेजों की गुलामी से और उन्नीस में जब आजादी मिली तो अब उन्नीस आ गया है ऐसा माना जाता है कि पचास साल पूरे हो गए देश को आजाद हुए मैं मानता हूं कि ये आजादी के 50 साल नहीं है बल्कि हिंदुस्तान की गुलामी के 500 साल पूरे हुए हैं ये कभी कभी आपको आश्चर्य लगेगा कि ये राजीव भाई ऐसा क्यों बोलते हैं गुलामी के 500 साल भारत सरकार तो कहती है कि आजादी के 50 साल हो गए और मैं बहुत गंभीरता से यह मानता हूं कि आजादी के 50 साल नहीं बल्कि गुलामी के 500 साल पूरे हुए वो कैसे उसको समझिए आज से लगभग 500 साल पहले वास्को डिगामा आया था हिंदुस्तान। इतिहास की चौपड़ी में इतिहास की किताब में हम सब ने पढ़ा होगा कि सन चौदह में मई की 20 तारीख को वास्को डिगामा हिंदुस्तान आया था इतिहास की चौपड़ी में हमको यह बताया गया कि वास्को डेगामा ने हिंदुस्तान की खोज की और ऐसा लगता है कि जैसे वास्को डेगामा ने जब हिंदुस्तान की खोज की तो शायद उसके पहले हिंदुस्तान था ही नहीं हजारों साल का ये देश है जो वास्को डेगामा के बाप दादाओं के पहले से मौजूद है इस दुनिया में तो इतिहास की चौपड़ी में ऐसा क्यों कहा जाता है कि वास्को डेगामा ने हिंदुस्तान की खोज की भारत की खोज की और मैं मानता हूं कि वो एकदम गलत है वास्को डिगामा ने भारत की कोई खोज नहीं की हिंदुस्तान की भी कोई खोज नहीं की हिंदुस्तान पहले से था भारत पहले से था वास्को डिगामा यहां आया था भारतवर्ष को लूटने के लिए एक बात और जो इतिहास में मेरे अनुसार बहुत गलत बताई जाती है कि वास्को डिगामा समकालीन हरिभा <स्थाँगा> दूसरी बात जो मैं कह रहा था कि अक्सर ये कहा जाता है कि वो वास्को डेगामा एक बहुत बहादुर नाविक था बहादुर सेनापति था बहादुर सैनिक था और हिंदुस्तान की खोज के अभियान पर निकला था ऐसा कुछ नहीं था सच्चाई ये है कि पुर्तगाल का वो उस जमाने का डॉन था माफिया था जैसे आज के जमाने में हिंदुस्तान में बहुत सारे माफिया किंग हैं उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मंदिर की पवित्रता खत्म हो जाएगी ऐसे ही बहुत सारे डॉन और माफिया किंग पन्द्रहवीं शताब्दी में होते थे यूरोप में और पंद्रहवीं शताब्दी का जो यूरोप था वहां दो देश बहुत ताकतवर थे उस जमाने में एक था स्पेन और दूसरा था पुर्तगाल तो वास्को डिगामा जो था वो पुर्तगाल का माफिया किंग था 1490 के आसपास से वास्को डिगामा पुर्तगाल में चोरी का काम लुटेरे का काम डकैती डालने का काम ये सब किया करता था और अगर सच्चा इतिहास उसका आप खोजिए तो एक चोर और लुटेरे को हमारे इतिहास में गलत तरीके से हीरो बनाकर पेश किया गया और ऐसा जो डॉन और माफिया था उस जमाने का पुर्तगाल का ऐसा ही एक दूसरा लुटेरा और डॉन था माफिया था उसका नाम था कोलंबस, वो स्पेन का था तो हुआ क्या था कोलंबस गया था अमेरिका को लूटने के लिए और वास्को डिगामा आया था भारतवर्ष को लूटने के लिए लेकिन इन दोनों के दिमाग में ऐसी बात आई कहां से कोलंबस के दिमाग में ये किसने डाला कि चलो अमरीका को लूटा जाए और वास्को डीमा के दिमाग में किसने डाला कि चलो भारतवर्ष को लूटा जाए तो इन दोनों को ये कहने वाले लोग कौन थे अतुल भाई जो बता रहे थे वही बात मैं आपसे दोहरा रहा हूं हुआ क्या था कि चौदहवीं और पन्द्रहवीं शताब्दी के बीच का जो समय था यूरोप में दो ही देश थे जो ताकतवर माने जाते थे एक देश था स्पेन दूसरा था पुर्तगाल तो इन दोनों देशों के बीच में अक्सर लड़ाई झगड़े होते थे लड़ाई झगड़े किस बात के होते थे कि स्पेन के जो लुटेरे थे वो कुछ जहाजों को लूटते थे तो उसकी संपत्ति उनके पास आती थी ऐसे ही पुर्तगाल के कुछ लुटेरे हुआ करते थे वो जहाजों को लूटते थे तो उनके पास संपत्ति आती थी तो संपत्ति का झगड़ा होता था कि कौन कौन संपत्ति ज्यादा रखेगा स्पेन के पास ज्यादा संपत्ति जाएगी या पुर्तगाल के पास ज्यादा संपत्ति जाएगी तो उस संपत्ति का बंटवारा करने के लिए कई बार जो झगड़े होते थे वो वहां की धर्मसत्ता के पास ले जाए जाते थे और उस जमाने की वहां की जो धर्मसत्ता थी वो क्रिश्चियनिटी की सत्ता थी और क्रिश्चियनिटी की सत्ता में चौदह के आसपास पोप होता था जो सिख्स कहलाता था छठवां पोप तो एक बार ऐसा ही झगड़ा हुआ पुर्तगाल और स्पेन की सत्ताओं के बीच में और झगड़ा किस बात को लेकर था झगड़ा इस बात को लेकर था कि लूट का माल जो मिले वो किसके हिस्से में ज्यादा जाए तो उस जमाने के पोप ने एक अध्यादेश जारी किया आदेश जारी किया एक नोटिफिकेशन जारी किया सन चौदह में और वो नोटिफिकेशन क्या था वो नोटिफिकेशन ये था कि चौदह के बाद सारी दुनिया की संपत्ति को उन्होंने दो हिस्सों में बांटा और दो हिस्सों में ऐसा बांटा कि दुनिया का एक हिस्सा पूर्वी हिस्सा और दुनिया का दूसरा हिस्सा पश्चिमी हिस्सा तो पूर्वी हिस्से की संपत्ति को लूटने का काम पुर्तगाल करेगा और पश्चिमी हिस्से की संपत्ति को लूटने का काम स्पेन करेगा यह आदेश 1492 में पोप ने जारी किया ये आदेश जारी करते समय जो मूल सवाल है वो ये है कि क्या किसी पोप को ये अधिकार है कि वो दुनिया को दो हिस्सों में बांटे और उन दोनों हिस्सों को लूटने के लिए दो अलग अलग देशों की नियुक्ति कर दे स्पेन को कहा कि दुनिया के पश्चिमी हिस्से को तुम लूटो पुर्तगाल को कहा कि दुनिया के पूर्वी हिस्से को तुम लूटो और चौदह सौ में जारी किया हुआ वो आदेश और बुल आज भी एग्जिस्ट करता ये क्रिश्चियनिटी की धर्म सत्ता कितनी खतरनाक हो सकती है उसका एक अंदाजा इस बात से लगता है कि उन्होंने मान लिया कि सारी दुनिया तो हमारी है और इस दुनिया को दो हिस्सों में बांट दो पुर्तगाली पूर्वी हिस्से को लूटेंगे स्पेनिश लोग पश्चिमी हिस्से तो को लूटेंगे तो पुर्तगालियों को चूंकि दुनिया के पूर्वी हिस्से को लूटने का आदेश मिला पोप की तरफ से तो उसी लूट को करने के लिए वास्को डिगामा हमारे देश आया क्योंकि भारत दुनिया के पूर्वी हिस्से में पड़ता है और उसी लूट के सिलसिले को बरकरार रखने के लिए कोलंबस अमरीका गया इतिहास बताता है कि 1492 में कोलंबस अमरीका पहुंचा और 1498 में वास्को डिगामा हिंदुस्तान पहुंचा भारतवर्ष पहुंचा कोलंबस जब अमरीका पहुंचा तो उसने अमरीका में जो मूल प्रजाति थी रेड इंडियंस जिनको माया सभ्यता के लोग कहते थे उन माया सभ्यता के लोगों से मारकर पीटकर सोना चांदी छीनने का काम शुरू किया इतिहास में ये बराबर गलत जानकारी हमको दी गई कि कोलम्बस कोई महान व्यक्ति था महान व्यक्ति नहीं था अगर गुजराती में मैं शब्द इस्तेमाल करूं तो नराधम था और वो किस हद दर्जे का नराधम था सोना चांदी लूटने के लिए अगर किसी की हत्या करनी पड़े तो कोलम्बस उसमें पीछे नहीं रहता उस आदमी ने 14-15 वर्षों तक बराबर अमरीका के रेड इंडियन लोगों को लूटा और उस लूट से भर भरकर जहाज जब स्पेन गए तो स्पेन के लोगों को लगा कि अमरीका में तो बहुत संपत्ति है तो स्पेन की फौज और स्पेन की आर्मी फिर अमरीका पहुंची और स्पेन की फौज और स्पेन की आर्मी ने अमरीका में पहुंचकर दस करोड़ रेड इंडियन्स को मौत के घाट उतारा दस करोड़ और ये दस करोड़ रेड इंडियंस मूल रूप से अमेरिका के बाशिंदे थे ये जो अमेरिका का चेहरा आज आपको दिखाई देता है ये अमेरिका दस करोड़ रेड इंडियन की लाश पर खड़ा हुआ एक देश है कितने हैवानियत वाले लोग होंगे कितने नराधम किस्म के लोग होंगे जो सबसे पहले गए अमरीका को बसाने के लिए उसका एक अंदाजा आपको लग सकता है और आज स्थिति क्या है कि जो अमरीका की मूल प्रजा है जिनको रेड इंडियंस कहते हैं उनकी संख्या मात्र पैंसठ हजार रह गई है 10 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतारने वाले लोग आज हमको सिखाते हैं कि हिन्दुस्तान में ह्यूमन राइट्स की स्थिति बहुत खराब है जिनका इतिहास ही ह्यूमन राइट्स के वायोलेशन पर टिका हुआ है जिनकी पूरी की पूरी सभ्यता दस करोड़ लोगों की लाश पर टिकी हुई है जिनकी पूरी की पूरी तरक्की और विकास दस करोड़ रेड इंडियनों के खून से लिखा गया है ऐसे अमेरिका के लोग आज हमको कहते हैं कि हिंदुस्तान में साफ ह्यूमन राइट्स की बड़ी खराब स्थिति है कश्मीर में पंजाब में वगैरह वगैरह और जो काम मारने का पीटने का लोगों की हत्याएं करके सोना लूटने का चांदी लूटने का काम कोलंबस और स्पेन के लोगों ने अमरीका में किया ठीक वही काम वास्को डिगामा ने चौदह में हिंदुस्तान में किया ये वास्को डिगामा जब कालीकट में आया 20 मई चौदह को तो कालीकट का राजा था उस समय झामोरीन तो झामोरीन के राज्य में जब यह पहुंचा वास्को डेगामा तो उसने कहा तू तो मैं तो आपका मेहमान हूं और हिंदुस्तान के बारे में उसको कहीं से पता चल गया था कि इस देश में अतिथि देवो भव्य की परंपरा तो झामोरीन ने विचारे ने ये अतिथि है ऐसा मान के उसका स्वागत किया वास्को डिगामा ने कहा कि मुझे आपके राज्य में रहने के लिए कुछ जगह चाहिए आप मुझे रहने की इजाजत दे दो परमिशन दे दो झामोरीन बिचारा सीधा साधा आदमी था उसने कालीकट में वास्को डिगामा को रहने की इजाजत दे दी जिस वास्को डिगामा ने झामोरीन के राजा को अतिथि बनाया उसका आतिथ्य ग्रहण किया उसके यहां रहना शुरू किया उसी झामोरीन की वास्को डिगामा ने हत्या कराई और हत्या करा के खुद वास्को डेगामा कालीकट का मालिक बना और कालीकट का मालिक बनने के बाद उसने क्या किया कि समुद्र के किनारे है कालीकट केरल में वहां से जो जहाज आते जाते थे जिसमें हिंदुस्तानी व्यापारी अपना माल भर भर के साउथ ईस्ट एशिया और अरब के देशों में व्यापार के लिए भेजते थे उन जहाजों पर टैक्स वसूलने का काम वास्को डिगामा करता था और अगर कोई जहाज वास्को डिगामा को टैक्स ना दे तो उस जहाज को समुद्र में डुबोने का काम वास्को डिगामा करता और वास्को डिगामा हिंदुस्तान आया पहली बार चौदह में और यहां से जब लूट कर संपत्ति ले गया तो सात जहाज भर के सोने की अशरफियां थी पोर्चुगीज सरकार के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बताते हैं कि वास्को डिगामा पहली बार जब हिंदुस्तान से गया लूट कर संपत्ति को लेकर ले गया तो सात जहाज भर के सोने की अशरफियां उसके बाद दोबारा फिर आया वास्को डेगामा वास्को डेगामा हिंदुस्तान में तीन बार आया लगातार लूटने के बाद चौथी बार भी आता लेकिन मर गया <दली> दूसरी बार आया तो हिंदुस्तान से लूटकर जो ले गया वो करीब 11 से 12 जहाज भर के सोने की अशरफियां थी और तीसरी बार आया और हिंदुस्तान से जो लूटकर ले गया वो इक्कीस से बाईस जहाज भर के सोने की अशरफियां थी <थाँग quand sozusagen> इतना सोना चांदी लूटकर जब वास्को डेगामा यहां से ले गया तो पुर्तगाल के लोगों को पता चला कि हिंदुस्तान में तो बहुत संपत्ति है और भारतवर्ष की संपत्ति के बारे में उन्होंने पहले भी कहीं पढ़ा था उनको कहीं से यह टैक्स मिल गया था कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर महमूद गजनवी नाम का एक व्यक्ति आया सत्रह साल बराबर आता रहा लूटता रहा इस देश को एक ही मंदिर को सोमनाथ का मंदिर जो बिरावल में उस सोमनाथ के मंदिर को महमूद गजनवी नाम का एक व्यक्ति एक वर्ष आया अरबों खरबों की संपत्ति लेकर चला गया दूसरे साल आया फिर अरबों खरबों की संपत्ति ले गया तीसरे साल आया फिर लूट कर ले गया और सत्रह साल बराबर वो आता रहा और लूट कर ले जाता रहा तो वो टैक्स भी उनको मिल गए थे कि एक एक मंदिर में इतनी संपत्ति इतनी पूंजी है इतना पैसा है भारतवर्ष में तो चलो इस देश को लूटा जाए और उस जमाने में एक जानकारी और दे दू ये यूरोप वाले और अमेरिका वाले जितना अपने आप को विकसित करें सच्चाई ये है कि चौदहवीं और पन्द्रहवीं शताब्दी में दुनिया में सबसे ज्यादा गरीबी यूरोप के देशों में थी खाने पीने को भी कुछ होता नहीं था प्रकृति ने उनको हमारी तरह कुछ भी नहीं दिया ना उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं जितने हमारे पास हैं, ना मौसम बहुत अच्छा है ना खेती बहुत अच्छी होती थी और उद्योगों का तो प्रश्न ही नहीं उठता तेरहवीं और चौदहवीं शताब्दी में तो यूरोप में कोई उद्योग नहीं होता था तो उन लोगों का मूलतः है जीविका का जो साधन था वो लुटेरेपन के काम से जीविका चलाते थे चोरी करते थे डकैती डालते थे लूट डालते थे ये मूल काम करने वाले यूरोप के लोग थे तो उनको पता लगा कि हिंदुस्तान और भारतवर्ष में इतनी संपत्ति है तो चलो उस देश को लूटा जाए और वास्को डिगामा ने आकर हिंदुस्तान में लूट का एक नया इतिहास शुरू किया उसके पहले भी लूट चली हमारी महमूद गजनवी जैसे लोग हमको लूटते रहे लेकिन वास्को डिगामा ने आकर लूट को जिस तरह से केंद्रित किया और ऑर्गेनाइज और किया वो समझने की जरूरत है उसके पीछे पीछे क्या हुआ पुर्तगाली लोग आए उन्होंने 70 अस्सी वर्षो तक इस देश को खूब जमकर लूटा पुर्तगाली चले गए इस देश को लूटने के बाद फिर उसके पीछे फ्रांसीसी आए उन्होंने इस देश को खूब जमकर लूटा 70 अस्सी वर्ष उन्होंने भी लूटा उसके बाद डच आ गए हॉलैंड वाले उन्होंने इस देश को लूटा और उसके बाद फिर अंग्रेज आ गए हिन्दुस्तान में लूटने के लिए ही नहीं बल्कि इस देश पर राज्य भी करने के लिए पुर्तगाली आए लूटने के लिए फ्रांसीसी आए लूटने के लिए डच आए लूटने के लिए और फिर पीछे से अंग्रेज चले आए लूटने के लिए अंग्रेजों ने लूट का तरीका बदल दिया ये अंग्रेजों से पहले जो लोग लूटने के लिए आए वो आर्मी लेके आए थे बंदूक लेके आए थे तलवार लेके आए थे और जबरदस्ती लूटते थे अंग्रेजों ने क्या किया कि, कि लूट का सिलसिला बदल दिया और उन्होंने अपनी कंपनी बनाई उसका नाम ईस्ट इंडिया रखा ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर सबसे पहले सूरत में आए इसी गुजरात ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि जब जब इस देश की लूट हुई है गुजरात के रास्ते हुई जितने लोग इस देश को लूटने के लिए आए बाहर से वो गुजरात के रास्ते घुसे इस देश में इसको समझिए क्यों क्योंकि गुजरात में संपत्ति बहुत थी और आज भी है तो अंग्रेजों को लगा कि सबसे पहले लूटने के लिए चलो सूरत पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं गए। सबसे पहले सूरत में आए और सूरत में आके ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कोठी बनानी है ऐसा वहां के नवाब के सामने उन्होंने फरमान रखा बिचारा नवाब सीधा साधा था उसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कोठी बनाने के लिए जमीन दे दी कभी आप जाइए सूरत में वो कोठी आज भी खड़ी हुई है उसका नाम है कूपर विला एक अंग्रेज था उसका नाम था जेम्स कूपर छह अधिकारी आए थे सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के उनमें से एक अधिकारी था जेम्स कूपर तो जेम्स कूपर ने अपने नाम पर उस कोठी का नाम रख दिया कूपर विला वो ईस्ट इंडिया कंपनी की सबसे पहली कोठी बनी सूरत में सूरत के लोगों को मालूम नहीं था कि जिन अंग्रेजों को कोठी बनाने के लिए हम जमीन दे रहे हैं बाद में यही अंग्रेज हमारे खून के प्यासे हो जाएंगे अगर ये पता होता तो कभी अंग्रेजों को सूरत में ठहरने की भी जमीन नहीं मिलती अंग्रेजों ने फिर वही किया उनका जो असली चरित्र था पहले कोठी बनाई व्यापार शुरू किया धीरे धीरे पूरे सूरत शहर में उनका व्यापार फैला और सन सोलह सो में सूरत के नवाब की हत्या कराई जिस नवाब से जमीन लिया कोठी बनाने के लिए उसी नवाब की हत्या कराई अंग्रेजों ने और 1612 सो में जब नवाब की हत्या करा दी उन्होंने तो सूरत का पूरा का पूरा बंदरगाह अंग्रेजों के कब्जे में चला गया और अंग्रेजों ने जो काम सूरत में किया था 1612 सो में वही काम कलकत्ता में किया वही काम मद्रास में किया वही काम दिल्ली में किया वही काम आगरा में किया वही काम लखनऊ में किया मैंने जहां भी अंग्रेज जाते थे अपनी कोठी बनाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को लेके, उस हर शहर पर अंग्रेजों का कब्जा होता था और ईस्ट इंडिया कंपनी का झंडा फहराया जाता था डेढ़ सौ के अंदर व्यापार के बहाने अंग्रेजों ने सारे देश को अपने कब्जे में ले लिया सत्रह तक आते आते सारा देश अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का गुलाम हो गया किसी को नहीं मालूम था कि जिस ईस्ट इंडिया कंपनी को हम व्यापार के लिए छूट दे रहे हैं जिन अंग्रेजों को हम व्यापार के लिए जमीन दे रहे हैं जिन अंग्रेजों को व्यापार के लिए हिंदुस्तान में हम बुला के ला रहे हैं वही अंग्रेज इस देश के मालिक हो जाएंगे ऐसा किसी को अंदाजा नहीं था अगर ये अंदाजा होता तो शायद कभी उनको छूट न मिलती लेकिन सत्रह में यह अंदाजा हुआ और अंदाजा हुआ एक व्यक्ति को उसका नाम था सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था तो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, उसको यह अंदाजा हो गया कि अंग्रेज इस देश में व्यापार करने नहीं आए हैं इस देश को गुलाम बनाने आए हैं इस देश को लूटने के लिए आए हैं क्योंकि इस देश में संपत्ति बहुत है क्योंकि इस देश में पैसा बहुत है तो सिराजुद्दौला ने फैसला किया कि अंग्रेजों के खिलाफ कोई बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और उस बड़ी लड़ाई को लड़ने के लिए सिराजुद्दौला ने युद्ध किया अंग्रेजों के खिलाफ इतिहास की चौपड़ी में आपने पढ़ा होगा प्लासी का युद्ध हुआ सत्रह लेकिन इस युद्ध की एक खास बात है जो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं आज के समय में भी वो बहुत महत्वपूर्ण है सत्रह में जब प्लासी का युद्ध हुआ मैं बचपन में जब विद्यार्थी था कक्षा 9 में पढ़ता था मैं तो मैं मेरे इतिहास के अध्यापक से यह पूछता था कि सर मुझे ये बताइए कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से कितने सिपाही थे लड़ने वाले तो मेरे अध्यापक कहते थे मुझको नहीं मालूम। तो मैं कहता था क्यों नहीं मालू तो कहते थे कि मुझे किसी ने नहीं पढ़ाया तो मैं तुमको कहां से पढ़ा दू तो मैं उनको बराबर एक ही सवाल पूछता था कि सर आप जरा यह बताइए कि बिना सिपाही के कोई युद्ध हो सकता है कि नहीं तो फिर हमको यह तो नहीं पढ़ाया जाता कि युद्ध में कितने सिपाही थे अंग्रेजों के पास और उसके दूसरी तरफ एक और सवाल मैं अक्सर पूछता था कि अच्छा ये बताइए अंग्रेजों के पास कितने सिपाही थे ये तो हमको नहीं मालूम सिराजुद्दौला जो लड़ था हिन्दुस्तान की तरफ से उसके पास कितने सिपाही थे तो कहते थे वो भी नहीं मालूम प्लासी के युद्ध के बारे में इस देश में इतिहास की डेढ़ सौ किताबें हैं जो मैंने देखी हैं उन डेढ़ सौ में से एक भी किताब में ये जानकारी नहीं दी गई है कि अंग्रेजों की तरफ से कितने सिपाही लड़ने वाले थे और हिंदुस्तान की तरफ से कितने सिपाही लड़ने वाले थे और मैं आपको सच बताऊं मैं मेरे बचपन से इस सवाल से बहुत परेशान रहा और इस सवाल का जवाब अभी तीन साल पहले मुझे मिला वो भी हिन्दुस्तान में नहीं मिला लंदन में मिला लंदन में एक इंडिया हाउस लाइब्रेरी है बहुत बड़ी लाइब्रेरी उस इंडिया हाउस लाइब्रेरी में हिंदुस्तान के गुलामी के बीस हजार से ज्यादा दस्तावेज रखे हुए हैं जो हमारे देश में नहीं है वहां रखे भारतवर्ष को अंग्रेजों ने कैसे तोड़ा कैसे गुलाम बनाया इसकी पूरी विगतवार जानकारी उन बीस दस्तावेजों में इंडिया हाउस लाइब्रेरी में मौजूद है मेरे एक परिचित हैं प्रोफेसर धर्मपाल वो चालीस वर्ष तक यूरोप में रहे मैंने एक बार उनको एक चिट्ठी लिखी मैंने कहा सर मैं ये जानना चाहता हूं बेसिक क्वेश्चन कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों के पास कितने सिपाही थे तो उन्होंने कहा देखो राजीव अगर तुमको ये जानना है तो बहुत कुछ जानना पड़ेगा और तुम तैयार हो जानने के लिए मैंने कहा मैं सब जानना चाहता हूं मैं इतिहास का विद्यार्थी नहीं लगा लेकिन इतिहास को समझना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी खास बात थी जो हम अंग्रेजों के गुलाम हो गए ये समझ में तो आना चाहिए अपने को कि कैसे हम अंग्रेजों के गुलाम हो गए ये इतना बड़ा देश चौंतीस करोड़ की आबादी वाला देश 50 हजार अंग्रेजों का गुलाम कैसे हो गया यह समझना चाहिए तो वो प्लासी के युद्ध पर से वो समझ में आया उन्होंने कुछ दस्तावेज मुझे भेजे फोटोकॉपी कॉपी करा के और वो मेरे पास अभी भी हैं। उन दस्तावेजों को जब मैं पढ़ता था तो मुझे पता चला कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों के पास मात्र तीन सिपाही थे थ्री और सिराजुद्दाला के पास 18,000 सिपाही थे अब किसी भी सामने के विद्यार्थी से बच्चे से या सामान्य बुद्धि के आदमी से आप ये पूछो कि एक बाजू में 300 सिपाही और दूसरे बाजू में 18,000 सिपाही कौन जीतेगा 18,000 सिपाही जिसके पास है वो जीतेगा लेकिन जीता कौन जिनके पास मात्र 300 सिपाही थे वो जीत गए और जिसके पास अट्ठारह सिपाही थे वो हार गए और हिंदुस्तान के भारतवर्ष के एक एक सिपाही के बारे में अंग्रेजों के पार्लियामेंट में यह कहा जाता था कि भारतवर्ष का एक सिपाही अंग्रेजों के पांच सिपाहियों को मारने के लिए काफी है इतना ताकतवर तो इतने ताकतवर 18,000 सिपाही अंग्रेजों के कमजोर 300 सिपाहियों से कैसे हारे ये बिल्कुल गंभीरता से समझने की जरूरत है और उन दस्तावेजों को देखने के बाद मुझे पता चला कि हम कैसे हारे अंग्रेजों की तरफ से जो लड़ने आया था उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव वो अंग्रेजी सेना का सेनापति था और भारतवर्ष की तरफ से जो लड़ रहा था सिराजुद्दौला उसका भी एक सेनापति था उसका नाम था मीर जाफर तो हुआ क्या था रॉबर्ट क्लाइव ये जानता था कि अगर भारतीय सिपाहियों से सामने से हम लड़ेंगे तो हम तीन लोग हैं मारे जाएंगे एक घंटे भी युद्ध नहीं चलेगा और क्लाइव ने इस बात को कई बार ब्रिटिश पार्लियामेंट को चिट्ठी लिख के कहा था क्लाइव की दो चिट्ठियां हैं उन दस्तावेजों में एक चिट्ठी में क्लाइव ने लिखा कि हम सिर्फ 300 सिपाही हैं और सिराजुद्दौला के पास अट्ठारह हजार सिपाही हैं हम युद्ध जीत नहीं सकते हैं अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट अंग्रेजी पार्लियामेंट यह चाहती है कि हम प्लासी का युद्ध जीते तो जरूरी है कि हमारे पास और सिपाही भेजे जा उस चिट्ठी के जवाब में क्लाइव को ब्रिटिश पार्लियामेंट की एक चिट्ठी मिली थी और वो बहुत मजेदार है उसको समझना चाहिए उस चिट्ठी में ब्रिटिश पार्लियामेंट के लोगों ने ये लिखा कि हमारे पास इससे ज्यादा सिपाही है नहीं क्यों नहीं है क्योंकि सत्रह में जब प्लासी का युद्ध शुरू होने वाला था उसी समय अंग्रेजी सिपाही फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे और नेपोलियन बोना क्या था अंग्रेजों को मार मार के फ्रांस से भगा रहा था तो पूरी की पूरी अंग्रेजी ताकत और अंग्रेजी सेना नेपोलियन बोनापार्ट के खिलाफ फ्रांस, फ्रांस में लड़ती थी इसलिए वो ज्यादा सिपाही दे नहीं सकते थे तो उन्होंने कहा अपने पार्लियामेंट में कि हम इससे ज्यादा सिपाही आपको दे नहीं सकते जो 300 सिपाही है उन्हीं से आपको प्लासी का युद्ध जीतना है तो रॉबर्ट क्लाइव ने अपने दो जासूस लगाए उसने कहा देखो युद्ध लड़ेंगे तो मारे जाएंगे अब आप एक काम करो उसने दो अपने साथियों को कहा कि आप जाओ और सिराजुद्दौला की आर्मी में पता लगाओ कि कोई ऐसा आदमी है क्या जिसको रिश्वत दे दे जिसको लालच दे दें और रिश्वत के लालच में जो अपने देश से गद्दारी करने को तैयार हो जाए ऐसा आदमी तलाशो, उसके दो जासूसों ने बराबर सिराजुद्दौला की आर्मी में पता लगाया कि हां एक आदमी है उसका नाम है मीर जाफर अगर आप उसको रिश्वत दे दो तो वो हिंदुस्तान को बेच सकता इतना लालची आदमी और अगर आप उसको कुर्सी का लालच दे दो तब तो वो हिंदुस्तान की सात पुष्टों को बेच सकता और मीर जाफर क्या था मीर जाफर ऐसा आदमी था जो रात दिन एक ही सपना देखता था कि एक ना एक दिन मुझे बंगाल का नवाब बनना और उस जमाने में बंगाल का नवाब बनना ऐसा ही होता था जैसे आज के जमाने में बहुत नेता ये सपना देखते हैं कि मुझे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनना चाहे देश बेचना पड़े तो मीर जाफर के मन का यह जो लालच था कि मुझे बंगाल का नवाब बनना है माने कुर्सी चाहिए और मुझे पूंजी चाहिए पैसा चाहिए सत्ता चाहिए और पैसा चाहिए ये दोनों लालच उस समय मीर जाफर के मन में सबसे ज्यादा प्रबल थे और उस लालच को रॉबर्ट क्लाइव ने बराबर भांप लिया तो रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को चिट्ठी लिखी है वो चिट्ठी दस्तावेजों में मौजूद है और उसकी फोटोकॉपी मेरे पास है उसने चिट्ठी में दो ही बातें लिखी हैं देखो मीर जाफर अगर तुम अंग्रेजों के साथ दोस्ती करो और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ समझौता करो तो हम तुमको युद्ध जीतने के बाद बंगाल का नवाब बनाएंगे और दूसरी बात कि जवाब बंगाल के नवाब हो जाओगे तो सारी की सारी संपत्ति आपकी हो जाएगी इस संपत्ति में से पांच पक्का हमको दे देना बाकी तुम जितना लूटना चाहो लूटना मीर जाफर चूंकि रात दिन यही सपना देखता था कि किसी तरह कुर्सी मिल जाए और किसी तरह पैसा मिल जाए तुरंत उसने वापस रॉबर्ट क्लाइव को चिट्ठी लिखी और उसने कहा कि मुझे आपकी दोनों बातें मंजूर हैं बताइए करना क्या है तो आखिरी चिट्ठी लिखी है रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को कि आपको सिर्फ इतना करना है कि युद्ध जिस दिन शुरू होगा उस दिन आप अपने अट्ठारह हजार सिपाहियों को कहिए कि वो मेरे सामने सरेंडर कर दें बिना लड़े मीर जाफर ने कहा कि आप अपनी बात पर कायम रहोगे मुझे नवाब बनाना है आपको तो रॉबर्ट ने कहा कि बराबर हम हमारी बात पर कायम है आपको हम बंगाल का नवाब बना देंगे बस आप एक ही काम करो कि अपनी आर्मी से कहो क्योंकि वो सेनापति था आर्मी का तो आप अपनी आर्मी को आदेश दो कि युद्ध के मैदान में वो मेरे सामने हथियार डाल दें बिना लड़े मीर जाफर ने कहा कि बिल्कुल ऐसा ही होगा और युद्ध शुरू हुआ 23 जून सत्रह को इतिहास की जानकारी के अनुसार 23 जून सत्रह को युद्ध शुरू होने के चालीस मिनट के अंदर भारतवर्ष के अट्ठारह हजार सिपाहियों ने मीर जाफर के कहने पर अंग्रेजों के 300 सिपाहियों के सामने सरेंडर कर दिया रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया अपने 300 सिपाहियों की मदद से हिंदुस्तान के अठारह हजार सिपाहियों को बंदी बनाया और कलकत्ता में एक जगह है उसका नाम है फोर्ट विलियम आज भी है कभी आप जाइए उसको देखिए उस फोर्ट बिलियम में अट्ठारह हजार सिपाहियों को बंदी बनाकर ले गया 10 दिन तक उसने भारतीय सिपाहियों को भूखा रखा और उसके बाद ग्यारहवें दिन सबकी हत्या कराई और उस हत्या कराने में मीर जाफर रॉबर्ट क्लाइव के साथ शामिल था उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया उसने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हत्या कराई मुर्शिदाबाद में क्योंकि उस जमाने में बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद होती थी कलकत्ता नहीं थी सिराजुद्दौला की हत्या कराने में रॉबर्ट क्लाइव और मीर जाफर दोनों शामिल थे और नतीजा क्या हुआ बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला मारा गया जो ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाने का सपना देखता था इस देश में वो मारा गया और जो ईस्ट इंडिया कंपनी से दोस्ती करने की बात करता था वो बंगाल का नवाब हो गया मीर जाफर इस पूरे इतिहास की दुर्घटना को मैं एक विशेष नजर से देखता हूं। मैं कई बार ऐसा सोचता हूं कि क्या मीर जाफर को मालूम नहीं था कि ईस्ट इंडिया कंपनी से दोस्ती करेंगे तो इस देश की गुलामी आएगी मीर जाफर जानता था इस बात को। मीर जाफर बराबर जानता था कि मैं मेरे कुर्सी के लालच में जो खेल खेल रहा हूँ उस खेल में इस देश को सैकड़ों वर्षों की गुलामी आ सकती है ये वो जानता था और ये भी जानता था कि अपने स्वार्थ में अपने लालच में मैं जो गद्दारी करने जा रहा हूँ इस देश के साथ उसके क्या दुष्परिणाम होंगे, वो भी उसको मालूम थे लेकिन इस होता कि हम सत्रह ऐसा सोचता हूँ कि गुलामी से आजाद हो जाते क्योंकि अट्ठारह हजार सिपाही हमारे पास थे और 300 अंग्रेज सिपाहियों को मारना बिल्कुल आसान काम था हमारे लिए हम सत्रह में ही अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो जाते एक बात और दूसरी बात ये जो 200 वर्ष की गुलामी हमको झेलनी पड़ी सत्रह से 1947 तक की और उस 200 वर्ष की गुलामी को भगाने के लिए 6 लाख लोगों की जो कुर्बानियां हमको देनी पड़ी वो बच गया होगा भगत सिंह चंद्रशेखर, उधम सिंह सांस्या टोपे झांसी किरानी लक्ष्मीबाई सुभाष चंद्र बोस ऐसे ऐसे नौजवानों की कुर्बानियां दी हैं ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं थे सुभाष चंद्र बोस तो आईटीएस टॉपर थे ऊधम सिंह चाहता तो अयाशी कर सकता था बड़े बाप का बेटा था भगत सिंह और चंद्रशेखर की भी यही हैसियत थी चाहते तो जिंदगी की जवानी की रंगरेलियां मनाते और अपनी नौजवानी को ऐसे फंदे में नहीं फंसाते ये सारे वो नौजवान थे जिनका खून इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण था 6 लाख ऐसे नौजवानों की कुर्बानियां जो हमने दी वो नहीं देनी पड़ती और अंग्रेजों की जो यातनाएं सही जो अपमान हमने बर्दाश्त किया वो नहीं करना पड़ता अगर एक आदमी नहीं होता मीर जाफर लेकिन चूंकि मीर जाफर था और मीर जाफर का लालच था कुर्सी का और पैसे का उस लालच ने इस देश को दो वर्ष के लिए गुलाम बना दिया और मैं आपसे यही कहने आया हूं कि सौ में तो एक मीर जाफर था आज हिंदुस्तान में हजारों मीर जाफर जो देश को वैसे ही गुलाम बनाने में लगे हुए हैं जैसे मीर जाफर ने इस देश को गुलाम बनाया मीर जाफर ने क्या किया था विदेशी कंपनी को समझौता किया था बुला के और विदेशी कंपनी से समझौता करने के चक्कर में उसको कुर्सी मिली थी और पैसा मिला था आज जानते हैं हिंदुस्तान का जो नेता प्रधानमंत्री बनता है हिंदुस्तान का जो नेता मुख्यमंत्री बनता है वो सबसे पहला काम जानते हैं क्या करता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और कहता है विदेशी कंपनी वालों तुम्हारा स्वागत है आओ यहां पर और बराबर इस बात को याद रखिए ये बात सत्रह में मीर जाफर ने कही थी ईस्ट इंडिया कंपनी से कि अंग्रेजों तुम्हारा स्वागत है उसके बदले में तुम इतना ही करना कि मुझे कुर्सी दे देना और पैसा दे देना आज के नेता भी वही कह रहे हैं विदेशी कंपनी वालों तुम्हारा स्वागत है और हमको क्या करना हमको कुछ नहीं मुख्यमंत्री बनवा देना प्रधानमंत्री बनवा देना 100-200 करोड़ रुपए की रिश्वत दे देना बोफोर्स के माध्यम से हो या एंड्रोन के माध्यम से हो हम उसी में खुश हो जाएंगे सारा देश हम आपके हवाले कर देंगे ये इस समय चल रहा और इतिहास की वही दुर्घटना दोहराई जा रही है जो सत्रह में हो चुकी और मैं आपसे मेरे दिल का दर्द कह रहा हूं कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी दो वर्ष देश को गुलाम बना सकती है लूट सकती है तो आज तो इन मीर जाफरों ने 4000 विदेशी कंपनियों को बुला लिया आपको मालूम है इस देश में रोज समझौते होते, होते हैं विदेशी कंपनियों से और दरवाजा खोलकर विदेशी कंपनियों को ऐसे बुलाया जा रहा है जैसे वही अब इस देश के भाग्य का निर्धारण करेंगे और इसमें हरेक पार्टी शामिल है मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मंदिर की पवित्रता का मुझे ध्यान है सब चोर और मीर जाफरों की औलाद जो पार्टी वाले हो किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं सत्ता में जब नहीं रहते हैं तो विदेशी कंपनियों का विरोध करते हैं और जैसे ही कुर्सी मिल जाती है सबसे पहला काम विदेशी कंपनियों को बुला के उनके सामने साष्टांग दंडवत प्रणाम करके समझौते करते हैं और कोई भी एक नेता इस देश का अपवाद नहीं है हर पार्टी को इस देश में राज चलाने का मौका मिला किसी को कम किसी को ज्यादा और हर पार्टी ने एक ही सबूत दिया है विदेशी कंपनियों को ज्यादा से ज्यादा बुलाओ जानते हैं क्या होता महाराष्ट्र में अभी एक नाटक और तमाशा होके चुका उस तमाशे को आपने पढ़ा होगा दो तीन दिन अखबारों में चर्चा का विषय रहा जानते हैं क्या है एडवांटेज महाराष्ट्र और वो एडवांटेज महाराष्ट्र क्या है महाराष्ट्र में विदेशी कंपनियों का खुला स्वागत है आप लूटने के लिए आइए ये कहने के लिए वो तमाशा आयोजित हुआ और ऐसे तमाशे हिंदुस्तान के हर प्रदेश में हो रहे और जानते हैं होर क्या लगी हुई है हर एक मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री के साथ इस कंपटीशन में लगा हुआ है कि मेरे प्रदेश में ज्यादा विदेशी कंपनियां या तुम्हारे प्रदेश में ज्यादा विदेशी कंपनी इतने बड़े लेवल पर ये नाटक चल रहा है और इस नाटक के सूत्र देखिए क्या क्या है अभी तक क्या था कि विदेशी कंपनियों को बुलाने के लिए इस देश में कुछ कायदे थे कुछ कानून थे उनके चलते वो ज्यादा से ज्यादा उनतालीस प्रतिशत की पूंजी लेकर आती थी सरकार ने फैसला किया लिबरलाइजेशन के नाम पर कि अब विदेशी कंपनियों को उनतालीस प्रतिशत से इक्यावन प्रतिशत तक पूंजी लगाने की खुली छूट है और इक्यावन प्रतिशत के बाद चौहत्तर प्रतिशत तक विदेशी पूंजी लगाने की छूट है और अब फैसला हो गया है कि सौ प्रतिशत तक पूंजी लगाने की खुली छूट है मैंने 100 परसेंट विदेशी कंपनियों को खुली छूट वो आ रहे हैं पहले आए थे ध्यान रखिए बंदूक लेकर तलवार लेकर लूटने के लिए अब की बार लूटने को उनके लिए बंदूक और तलवार की जरूरत नहीं है उनको यहां अपनी सरकार बनाने की जरूरत नहीं है जब यहां का हर नेता मीर जाफर हो गया है तो उनको जरूरत क्या है रॉबर्ट क्लाइव को भेजने की और बहस पताए क्या चल रही है अगर आपने अगर ध्यान से आप पढ़ते हों तो अखबारों में अभी एक बहुत बड़े नेता का बयान आया मैं उसका भी नाम नहीं लेना चाहता एक बड़े नेता जो बहुत जिम्मेदार माने जाते हैं इस देश के एक्स फाइनेंस मिनिस्टर रहे उनका बयान पता है क्या उनका यह कहना है कि हरेक पॉलिटिकल पार्टी के एमपी को पार्लियामेंट के अंदर विदेशी कंपनियों का एजेंट बनने की खुली छूट मिलनी चाहिए ये उनका बयान है और क्यों क्योंकि हमको दलाली खानी है हरे कंपनी से तो हिंदुस्तान में दलाली खाने की खुली छूट मिलनी चाहिए और इस खुली छूट को देने के लिए अगर कोई कानून बनाना पड़े तो वो कानून हिंदुस्तान के पार्लियामेंट को बना लेना चाहिए ये बयान एक बहुत बड़ी पार्टी के बहुत बड़े नेता जो वित्त मंत्री रह चुके हैं उनका है यह कहना है कि हिंदुस्तान में जितनी विदेशी कंपनियां आती हैं हर विदेशी कंपनी की दलाली करने की हमको छूट मिलनी चाहिए मैंने ये नील बाप हो नहीं बाप हो गए और ये वो लोग हैं जो एक तरफ कहते हैं भारतीय संस्कृति और दूसरी तरफ पार्लियामेंट के अंदर उनका एक एमपी बोलता है कि हर विदेशी कंपनी से दलाली उठाने की हमको छूट मिलनी चाहिए ऐसे हिंदुस्तान में 540 सौ एमपीज बैठे और हर एमपी अगर एजेंट हो गया है विदेशी कंपनियों का और कुछ हो गए हैं देशी कंपनियों के और इन एजेंटों ने पता है क्या है पूरे देश को एक कंपनी बना दिया है जैसे कंपनी को चलाते हैं वैसे ही देश चला रहे हैं जो मन में आता है वो कानून बना देते हैं हिंदुस्तान में विदेशी कंपनियों ने कहा कि हमको लूट की खुली छूट चाहिए इसके लिए फेरा कानून खत्म करो सरकार ने तय कर लिया कि फेरा कानून हटा दें विदेशी कंपनियों ने कहा कि हमको लूट की खुली छूट करने के लिए एमआरपीपी कानून की जरूरत नहीं है हटाइए सरकार ने फैसला किया कि एमआरपीपी कानून हटा देंगे विदेशी कंपनियों ने कहा कि हमारे ऊपर इनकम टैक्स ज्यादा लगाया जाता है हमारे ऊपर इनकम टैक्स कम करना चाहिए सरकार ने फैसला किया 40 टक्का वाला इनकम टैक्स 10 टक्का कर दिया विदेशी कंपनियों ने कहा कि हमको कैपिटल गेन टैक्स में छूट मिलनी चाहिए भारत सरकार ने तय किया 40 टक्का वाले कैपिटल गेन टैक्स को बीस कर दिया विदेशी कंपनियों की और उसके बाजू में दूसरी तरफ जो स्वदेशी लोग हैं जो भारतीय लोग हैं उन पर टैक्स बराबर बढ़ाना विदेशी कंपनियों पर टैक्स की छूट है लेकिन भारतीय लोगों पर टैक्स बढ़ाना अगर आपकी कंपनी है तो आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा चालीस टक्का अगर विदेशी, तो विदेशी तो कंपनी है तो उसको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता बीस टक्का अगर आपकी कंपनी है हिंदुस्तानी कंपनी है स्वदेशी कंपनी है तो आपको कॉरपोरेट टैक्स देना पड़ेगा और उसके साथ इनकम टैक्स देना पड़ेगा विदेशी कंपनी है तो उन पर कॉरपोरेट टैक्स की भी छूट है और इनकम टैक्स की भी छूट है और कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जिसमें भारत सरकार ने यह तक फैसला कर लिया है कि अगर विदेशी कंपनी झूठे को लिखकर दे दे कि हम 100% एक्सपोर्ट करेंगे तो 5 से 10 साल तक उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा टैक्स हॉलिडे होगा यह चल रहा है और इतना ही नहीं है इसके बाद यहां तक बात पहुंच गई है शायद आपको अंदाजा लग गया हो सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि अगर विदेशी कंपनी वाले कुछ लाख या कुछ करोड़ रुपए की संपत्ति इस देश में लाएं और लगाएं, तो विदेशी कंपनी के अधिकारियों को भारतवर्ष का नागरिक माना जा सकता ड्यूअल सिटीजनशिप और ये बात हमारे देश के प्रधानमंत्री जब विदेश गए थे वहां कहके आए यहां नहीं कहा पार्लियामेंट विदेश गए थे न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क में विदेशी कंपनियों के अधिकारियों ने जब उनको पूछा कि आप ड्यूअल सिटीजनशिप के मामले में क्या कहने वाले तो हमारे प्रधानमंत्री ने ताल ठोंक के कह दिया कि आप आइए कुछ करोड़ रुपए की संपत्ति ले आइए तो हम आपको हिंदुस्तान का नागरिक मानने को तैयार है और अगर विदेशी कंपनी वाले हिंदुस्तान का नागरिक बन जाए क्योंकि कुछ पूंजी लेकर आए हैं तो उनकी हैसियत आपकी हैसियत के बराबर हो जाएगी और अगर विदेशी कंपनी का कोई अधिकारी इस देश का नागरिक हो सकता है तो इस देश के पार्लियामेंट का चुनाव भी लड़ सकता क्योंकि इस देश में पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए बस एक ही क्वालिफिकेशन कि आप इस देश के नागरिक हैं या नहीं हैं। आप चोर हैं चुनाव लड़ सकते हैं उचक्के हैं चुनाव लड़ सकते हैं गुंडे हैं चुनाव लड़ सकते हैं डॉन है चुनाव लड़ सकते हैं माफिया किंग है चुनाव लड़ सकते हैं है, है। है, है। है, है। और तो और छोड़ दीजिए अगर आपने तीस मर्डर किए हैं तो आप चुनाव लड़ सकते हैं और पार्लियामेंट में पहुंच सकते और ऐसे एक दो लोग नहीं है इस बार के आपके देश की लोकसभा में 80 से ज्यादा ऐसे एमपीज हैं जो नोटेड हिस्ट्री शीटर और मैं आपको मैं मेरे घर की बात कहता हूं मैं दूसरे की बात नहीं कहता मेरे पिताजी के बड़े भाई पुलिस के बहुत बड़े ऑफिसर हैं उत्तर प्रदेश में और मैं हमेशा उनको मेरा दिल जलता है जब मैं ये कहता हूं उनको लगता है कि राजीव मजाक करता मैं कहता हूं कि ताऊजी मैं उनको बड़े पिताजी या ताऊजी कहता वो क्या था कि पहले अपनी जेब में वारंट लेकर घूमते थे फूलन देवी को अरेस्ट करने के लिए क्योंकि फूलन देवी नोटोरियस क्रिमिनल है जिसने 30 से ज्यादा मर्डर किए तो मेरे बड़े पिताजी मेरे पिताजी के बड़े भाई पुलिस के बड़े ऑफिसर हैं उत्तर प्रदेश में जेब में वारंट रहता था फूलन देवी को अरेस्ट करने के लिए और आज उनकी हैसियत जानते हैं क्या है वही व्यक्ति फूलन देवी की पुलिस सिक्योरिटी के लिए काम करता ये है, यह स्थिति है और मैं उनसे कहता हूं कि इस जलालत की नौकरी से अच्छा है कि लात मार के बाहर निकल माने कल तक जिसको गिरफ्तार करने के लिए वारंट लेकर घूमते थे आज उसी फूलन देवी की सुरक्षा व्यवस्था में वो लगे रहते और फूलन देवी जैसे अस्सी सांसद हैं इस देश में जो लोकसभा में बैठे हैं उनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है सिवाय इसके कि उन्होंने मर्डर किए हैं उन्होंने डकैतियां डाली हैं उन्होंने चोरी की है, उन्होंने झूठ बोला है और जो जितने ज्यादा मर्डर कर सके जो जितनी ज्यादा चोरी और डकैती डाल सके वो उतना ही बड़ा नेता है इस देश में। और इस देश की जनता का भी देख लीजिए कि ऐसे ही लोगों को थम्पिंग मेजोरिटी से जिता के पार्लियामेंट में भेजा जाता है ये हमारे देश के पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिस्टम के गाल पर सबसे बड़ा तमाचा है और आज बम्बई में चुनाव हो रहा मैं दो तीन दिन से अखबार पढ़ रहा हूं ये खबरें बराबर में पढ़ रहा हूं कि अंडरवर्ल्ड के लोग अब यहाँ चुनाव में खड़े होकर पहुंच रहे हैं माने आज तक जो कानून का उल्लंघन करते आए हैं कल को वो बैठेंगे कानून बनाने के लिए और आप उनके द्वारा शासित होएंगे माने अज्ञानी व्यक्ति चोर उचटक्का गुंडा लुटेरा लफंगा आपके ऊपर शासन करेगा मंत्री बनेगा और आप उसको मालाएं पहनाएंगे इससे बड़ा समाचार पॉलिटिकल डेमोक्रेसी पे तो कोई दूसरा हो नहीं सकता <प्राणीव> तो भारत सरकार ने तो फैसला कर दिया है कि अब तो हिंदुस्तान में विदेशी कंपनी वाले कुछ पूंजी लेकर आए और इस देश में वो चुनाव लड़ सकते हैं पार्लियामेंट में जा सकते हैं और चुनाव कैसे लड़ा जाता है कैसे जीता जाता है ये आप जानते हो मैं भी जानता हूं चुनाव को जीतने के लिए गुंडा शक्ति चाहिए और चुनाव को जीतने के लिए धन की शक्ति चाहिए विदेशी कंपनियों के पास दोनों ही चीजें मौजूद हैं वो गुंडा शक्ति भी ला सकते हैं और वो धन की शक्ति भी इस देश में इकट्ठी कर सकते हैं तो अब तो विदेशी कंपनियों को यहां तक छूट मिली है कि उनके अधिकारी आए इस देश में कुछ पूंजी निवेश करें इस देश के नागरिक हो जाए और इस देश के नागरिक हो जाएं तो चुनाव में खड़े हो सकते हैं और अगर चुनाव में खड़े हो सकते हैं तो पार्लियामेंट में पहुंच सकते हैं और अगर विदेशी कंपनियों के अधिकारी हिंदुस्तान में चुनाव लड़कर पार्लियामेंट में पहुंचना शुरू कर देंगे तो हिंदुस्तान 1947 के वापस पुरानी स्थिति में चला जाएगा जब लॉर्ड माउंट बेटन के पार्लियामेंट में बैठता अब विदेशी लोग इस देश के पार्लियामेंट में बैठेंगे और यह कोई खाम ख्याली की बात नहीं है ऐसा शुरू हो गया है राज्यसभा में दो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस समय विदेशी नागरिक की हैसियत से पार्लियामेंट में एंट्री पा चुके दो लोग नॉन रेजिडेंट इंडियंस के नाम पर उनको पार्लियामेंट में एंट्री मिली और बिहार की असेंबली में तीन ऐसे एमएलए हैं जो हंड्रेड विदेशी नागरिक है लेकिन उनको बिहार की असेंबली में जगह मिली अब विदेशी लोग बाकायदा आपके पार्लियामेंट में बैठेंगे पहले वो पार्लियामेंट में बैठते थे तो तरीका कुछ और होता था अब वो पार्लियामेंट में बैठेंगे तो तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा मेरे हिसाब से आज की स्थिति में और उन्नीस की स्थिति में कोई फर्क नहीं है इसलिए मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं कि आजादी के 50 साल पूरे हो गए मैं बराबर यही कह रहा हूं कि गुलामी के जो 500 साल शुरू हुए हैं वही कंटिन्यू हो रहा है। आजादी आई और क्यों उसके गंभीर कारण हैं और उन गंभीर कारणों को मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं जब इस देश को आजादी मिल रही थी इस देश के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और इस देश के साथ बहुत बड़ी गद्दारी हुई जो बेसिक सवाल हमको उठाने चाहिए थे मेरे पुरुखों ने शायद नहीं उठाए और क्यों नहीं उठाए उसके बारे में हमको विश्लेषण कर लेना चाहिए जो लोग इस देश की सत्ता की तरफ लपलपाती जीव लेकर खड़े हुए थे वो लोग कौन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे पंडित जवाहरलाल हिंदुस्तान का सबसे अयाश व्यक्ति जिसको इस देश का पहला प्रधानमंत्री बनने का गौरव मिला वो मेरे लिए दुर्भाग्य था और वो आदमी इस हद तक अय्याश था कि एक औरत दो और उससे जो चाहो करवा लो लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी बीवी का इस्तेमाल पंडित नेहरू के लिए किया और यह बात अब एक ओपन सीक्रेट है दसवीं किताबें आपको मिल जाएंगी जिनको आप पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा कि पंडित नेहरू किस किस्म का व्यक्ति था और पंडित नेहरू के बारे में ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब डिबेट चलता था तो वो डिबेट क्या होता था उसको समझिए एक बार एक विलियम बिल्वर नाम का एमपी था उसने पंडित नेहरू के बारे में स्टेटमेंट किया अपने पार्लियामेंट में इंग्लैंड पार्लियामेंट उसने कहा कि पंडित नेहरू शरीर से देखने में हिंदुस्तानी है लेकिन दिमाग से 100 प्रतिशत खरा अंग्रेज है इसलिए इसके हाथ में सत्ता दो बिल्कुल सुरक्षित है और उसने वो भी माना ऐसे आदमी के हाथ में सत्ता दी गई और वो सत्ता देने का नाटक चला और उस आदमी के हाथ में सत्ता देने के लिए ट्रांसफर ऑफ पावर के बहुत सारे एग्रीमेंट हुए उनमें दो तीन एग्रीमेंट महत्वपूर्ण है, है जो समझने चाहिए हिंदुस्तान में 1947 तक अंग्रेजों की एक कंपनियां काम कर रही थी लॉर्ड माउंटबेटन को चिंता ये थी कि अगर हिंदुस्तानी आजाद होने के बाद सारी अंग्रेजी कंपनियों को हिन्दुस्तान से भगा देंगे तो ये जो लूट हो रही है ये जो संपत्ति मिल रही है ये जो पैसा आ रहा है इसलिए बंद हो जाएगा तो पंडित नेहरू के साथ लॉर्ड माउंटबेटन की चर्चा हुई और पंडित नेहरू ने कहा कि आप चिंता मत करिए हम अंग्रेजों की एक कंपनी को भगाएंगे ईस्ट इंडिया कंपनी बाकी 126 कंपनियों को हिंदुस्तान में रख लेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि सारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ माहौल बना हुआ है इसलिए सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को विदा कर दो बाकी जो अंग्रेजी कंपनियां हैं उनको इसी देश में हम रख लेंगे और उनमें से एक दो नाम में आपको गिना दू जिनको पंडित नेहरू ने जाने नहीं दिया ब्रुक बॉन्ड इंडिया लिमिटेड ये अंग्रेजों की कंपनी आज की नहीं सन 1890 की लिप्टन इंडिया लिमिटेड ये अंग्रेजों की कंपनी आज की नहीं है सन 1892 की आज से 100 साल डेढ़ सौ साल पहले की कंपनी और ऐसी 126 कंपनियों को पंडित नेहरू ने बाकायदा ट्रांसफर ऑफ पावर के एग्रीमेंट करके अंग्रेजों की कंपनियों को रखा तो आजादी का मतलब क्या था ईस्ट इंडिया कंपनी को भगा देंगे और बाकी अंग्रेजी कंपनियां जो इस देश को लूट रही हैं उसको नहीं भगाएंगे और इतना ही नहीं उसके बाद दूसरी बात जो हुई वो उससे भी ज्यादा खतरनाक मैं मानता हूं 1946 में इंग्लैंड की पार्लियामेंट में इंडियाज इंडिपेंडेंस एक्ट पारित हुआ आजादी का कानून भारत की आजादी का कानून और मेरे जैसे नौजवान से अगर पूछा जाए तो हिंदुस्तान को ब्रिटेन के पार्लियामेंट से कानून पारित करने के बाद आजादी दी गई है हमने आजादी ली नहीं क्योंकि यह तो मैं बहुत बेचारगी की स्थिति मानता हूं कि कोई हमको कानून पारित करके आजाद करे और पार्लियामेंट के नियम होते हैं। अगर मान लीजिए आज पार्लियामेंट ने एक कानून पारित किया और उस कानून के पारित होने के बाद हमको आजाद किया कल को अगर वो पार्लियामेंट उस कानून को वापस ले ले तो हमारी आजादी का होगा क्या इसलिए ये सबसे गंभीर सवाल था कि सौ में इंग्लैंड का पार्लियामेंट अगर इंडिया ऑफ इंडिपेंडेंस एक्ट पारित करता है और उस एक्ट को पारित करने के आधार पर इस देश में कुछ लोगों का चुनाव होता है जिनकी संविधान सभा बनाई जाती है और उस संविधान सभा के आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण होता है और कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या बना है 1935 में अंग्रेजों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल पारित किया इस देश पर शासन करने के और 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल था वो हिंदुस्तान को उन्होंने अगले 1000 साल तक गुलाम बनाए रखने के लिए पारित किया था उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल को आजादी के बाद हिंदुस्तान के संविधान का आधार बनाया गया ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था दुनिया में कोई भी देश जब आजाद होता है तो पुरानी व्यवस्थाओं को बनाकर नहीं रखता उठा के फेंक देता फ्रांस भी अंग्रेजों का गुलाम रहा और फ्रांस ने सत्रह में जब वहां क्रांति हुई और फ्रांस की आजादी आई तो फ्रांस ने अंग्रेजों का बनाया हुआ संविधान फ्रांसीसी लोगों ने अंग्रेजों के बनाए हुए कानून सब उठा के फेंक दिए तब फ्रांस आजाद हुआ अमेरिका भी गुलाम रहा है यूरोप के लोगों का और जब अमेरिका में आजादी आई अमेरिका अपने सिविल वॉर से बाहर निकला और अमेरिका जब आजाद हुआ तो अमरीका की आजादी के बाद भी वहां के लोगों ने अंग्रेजों के बनाए हुई जितनी व्यवस्था और कानून थे सब उठा के फेंके तो मैंने मेरे देश के पुरुखों से यह पूछने का सवाल है मेरा और यह मेरा हक बनता है कि जिस 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल को अंग्रेजों ने इस देश पर शासन करने के लिए बनाया था उसको हिंदुस्तान के लोगों ने फेंका क्यों नहीं उठा के क्यों उसको हिंदुस्तान के संविधान का आधार बनाया और जो संविधान अंग्रेजों के बनाए हुए कानून के आधार पर खड़ा हुआ है वो संविधान इस देश का भला कर नहीं सकता उस बात से मैं कन्विंस और आप देख लीजिए 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल मैंने निकलवाया और 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल को एक बाजू में रखा और हिंदुस्तान के संविधान को दूसरे बाजू में रखा फर्स्ट एक्ट के 95 जो आर्टिकल्स हैं अनुच्छेद हैं उनकी भाषा जैसी की तैसी है कौमा पुलिस स्टॉप भी नहीं बदला गया उसमें मैंने जो कुछ अंग्रेजों ने तय कर दिया था उसी को आजाद हिन्दुस्तान के अयाश प्रधानमंत्री ने हिन्दुस्तान का संविधान मान लिया ये आजादी कैसी आजादी और उससे भी ज्यादा तीसरा गंभीर सवाल मैं ये उठाता हूं कि जिन कानूनों को अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को लूटने के लिए बनाया था वो कानून आज भी क्यों चलते हैं 1860 में इंडियन पुलिस एक्ट बनाया और 1860 का जो इंडियन पुलिस एक्ट बनाया अंग्रेजों ने वो जानते क्यों बनाया क्योंकि अठारह में बगावत हो गई थी सारे देश में विद्रोह हो गया था अंग्रेजों को डर लगने लगा था कि अगर अठारह जैसी बगावत अगर फिर से रिपीट हो गई तो हिंदुस्तान को छोड़कर जाना पड़ेगा तो उस बगावत को दबाने के लिए अंग्रेजों ने पुलिस की स्थापना की और उस पुलिस को विशेष अधिकार दिए उनमें से एक महत्वपूर्ण अधिकार था कि पुलिस वाले को डंडा पकड़ा दिया हाथ में वो आज भी लेके घूमता और वो जो डंडा पकड़ा दिया पुलिस वाले को हाथ में उसके साथ कुछ अधिकार दे दिए क्या अधिकार दे दिए कि कहीं भी किसी भी जगह पर पांच से ज्यादा लोग इकट्ठे हैं तो उसको लाठी चार्ज करने का अधिकार है बिना चेतावनी दिए लाठी चार्ज करने का अधिकार अंग्रेजों ने 1860 में ये इंडियन पुलिस एक्ट बनाया अपनी सरकार को बचाने के लिए ताकि इस देश में बगावत ना हो और इस देश के लोगों की पिटाई करने के लिए क्योंकि वो अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करना चाहते हैं वो 1860 का बनाया हुआ इंडियन पुलिस एक्ट आज उन्नीस में भी चलता है इसलिए मैं कहता हूं कि आजादी आई नहीं और उसी साल में अंग्रेजों ने इंडियन सिविल सर्विस एक्ट बनाया ये जो कलेक्टर होते हैं ना ये जो जिला अधिकारी होते हैं ये इंडियन सिविल सर्विस एक्ट अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के गांव गांव के लोगों से रेवेन्यू कलेक्शन करने के लिए गांव गांव के लोगों पर अत्याचार करके लगान वसूलने के लिए कलेक्टर की पोस्ट बनाई थी वो कलेक्टर की पोस्ट आज उन्नीस में भी जारी है अठारह का इंडियन सिविल सर्विस एक्ट आज भी चलता है अठारह में उन्होंने इंडियन एजुकेशन एक्ट बनाया और इंडियन एजुकेशन एक्ट बनाने के पीछे लॉर्ड मैकाले की बहुत स्पष्ट योजना थी लॉर्ड मैकाले यह कहा करता था कि इस देश को अगर हमेशा हमेशा के लिए गुलाम बनाकर रखना चाहते हो तो हिंदुस्तान की स्वदेशी शिक्षा पद्धति को खत्म करो उसकी जगह पर अंग्रेजी वाली शिक्षा पद्धति लाओ तो इस देश में शरीर से हिंदुस्तानी लेकिन दिमाग से अंग्रेज पैदा होंगे और जो दिमाग से अंग्रेज पैदा होंगे वो इस देश की यूनिवर्सिटीज से निकलेंगे और वही लोग शासन करेंगे तो हमारे हित में करेंगे ये अट्ठारह सौ में 1858 में अंग्रेजी सरकार ने लागू किया ये एक्ट और उसी एक्ट के लागू होने के बाद कलकता यूनिवर्सिटी बना बॉम्बे यूनिवर्सिटी बना मद्रास यूनिवर्सिटी बना वो कानून अठारह में जो बनाया था वो आज भी चलता है और ये तीनों यूनिवर्सिटीज गुलामी के प्रतीक इस देश में खड़े हैं। अठारह में अंग्रेजी सरकार ने लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाया जमीन को हड़पने का कानून और जमीन को हड़पने के काम में हिन्दुस्तान में डलहौजी नाम का एक कुख्यात अंग्रेज ऑफिसर था वो मशहूर था जहां जाता था जिस राज्य में जाता था उसी राज्य की जमीन हड़प लेता था झांसी की स्टेट उसी ने हड़पी थी जिसके खिलाफ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की लड़ाई हुई थी और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी अपने स्टेट को बचाने के लिए उस झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को मरवाने का काम जानते किन लोगों ने किया ये खानदिया सिंधिया खानदान और ये सिंधिया खानदान वही है जिसके सपूत माधवराव सिंधिया आज भी हीरे की अंगूठी लेके हिंदुस्तान के मंत्री बनकर बैठते हैं ये वही लोग हैं जिन्होंने झाँसी की रानी की हत्या करवाई थी अंग्रेजों के साथ साजिश करके वो लोग आज भी इस देश को रूल करते हैं वो गंदा खून जिसने अंग्रेजों की मदद से देश को बर्बाद करने में कसर नहीं छोड़ी वही खून आज भी इस देश में मंत्री बनकर बैठता उनकी अम्मा एक पार्टी में है और वो दूसरी पार्टी में है और उनका बस चले तो बेटा बेटियों को तीसरी पार्टी में भर्ती कर दे क्योंकि जिंदगी भर अल्लाशी का जो नशा चढ़ गया है वो उतरता नहीं है राजे महाराजे अब एक दूसरे किस्म के पैदा हो गए पहले पुराने जमाने के राजे महाराजे और होते थे अब ये नए राजे महाराजे पैदा हो गए तो अंग्रेजों अंग्रे द्वारा बनाए गए वो सारे कानून जो इस देश में चलते हैं अंग्रेजों का बनाया हुआ संविधान का आधार जो इस देश में चलता है और सबसे बड़ी बात उन्नीस का इंडियाज इंडिपेंडेंस एक्ट जिसके आधार पर हमको आजादी मिली इसलिए मैं कहता हूं कि इस देश में आजादी आई नहीं बहुत बड़ा झूठ और बहुत बड़ा फरेब आपके साथ हुआ और एक आखिरी बात इस आजादी के बारे में और कह दू जब लॉर्ड माउंट इस देश को आजाद करने की बात कर रहा था तो इस देश के बहुत सारे ज्योतिषी थे पुराने दस्तावेज मैंने बहुत इकट्ठे किए और उनको जब मैं देख रहा था तो 1945 से इस देश में बहुत सारे ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी करना शुरू किया और सारे ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी करना शुरू किया और सारे ज्योतिषी इस बात पर सहमत थे कि 15 अगस्त उन्नीस की रात को आजादी ना ली जाए वो दिन अच्छा नहीं है उनके अपने कुछ कैलकुलेशन्स होंगे ज्योतिष का शास्त्र है ज्योतिष का विज्ञान है इस देश में और बहुत विकसित विज्ञान है मैं मानता हूं उसको और इस देश के उस जमाने के सारे बड़े ज्योतिष शास्त्री कह रहे थे कि 15 अगस्त 1947 की रात को आजादी मत लीजिए पंडित नेहरू से मना किया था सरदार पटेल से मना किया था लेकिन ये सत्ता के मोह में इतने अंधे थे कि जो कुछ अंग्रेज कह रहे हैं वो मानो और उस जमाने में एक फ्रांसीसी लेखक था उसका नाम था डोमिनिक लापियरे उसने लॉर्ड माउंटबेटन से एक इंटरव्यू लिया डोमिनिक लापियरे ने कई किताबें लिखी उसमें एक किताब है फ्रीडम एट मिडनाइट। और ऐसी ही उसकी एक दूसरी किताब है द डिवीजन ऑफ इंडिया इन लॉर्ड माउंटबेटन। बेटन उस दूसरी किताब में उसने लॉर्ड माउंटबेटन से जो इंटरव्यू लिया है वो छापा और वो मैंने जब पढ़ा तो मेरा खून खोल गया डोमेनिक लापियरे ने सवाल किया लॉर्ड माउंटबेटन से कि आप हिंदुस्तान को 15 अगस्त 1947 की रात के 12 बजे आजाद क्यों करना चाहते हो ये काम तो दिन में करने के आजादी लेने और देने के काम तो दिन में होते हैं रात के 12 बजे तो दुनिया में सबसे ज्यादा कुकर्म होते आप ये क्यों करना चाहते हो तो लार्ड माउंट का जवाब जानते हैं क्या था लॉर्ड माउंट ने जवाब दिया है उस इंटरव्यू में कि मैंने जानबूझकर 15 अगस्त उन्नीस की रात को 12 बजे इस देश को आजाद करने का फैसला किया क्यों क्योंकि मैंने सारे ज्योतिषियों से पता किया है कि 15 अगस्त उन्नीस का दिन इस देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्य का दिन है और अगर उस दिन इस देश को आजाद किया जाए तो यह देश एक रह नहीं सकता यह बटेगा खंड खंड बटेगा